क्रॉस रोड के आगे जो फॉरेस्ट था वहां पर तो नैना के जाने का कोई चांस ही नहीं था वहां तो वो जा नहीं सकती थी इसका मतलब यह था भले ही पोर्ट की तरफ जाने वाली रोड पर वो नजर नहीं आ रही थी लेकिन वो गई उसी तरफ थी दूसरी टेंशन ये भी थी कि अगर नैना पोर्ट की तरफ गई है तो इसका मतलब यह है कि वो लैंडिंग आईलैंड से बाहर जा चुकी है और अगर नैना लैंडिंग आईलैंड से बाहर चली गई है तो फिर उसको ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा विक्रांत बहुत टेंशन में था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था नैना किधर गई? कि थोड़ी देर तक माथा पच्ची करने के बाद विक्रांत को आखिर में नैना की फुटेज मिल ही गई वो क्रॉस रोड से गायब होने के ठीक बीस मिनट के अंतराल के बाद नजर आई थी इस समय भी उसने सेम ड्रेस पहन रखा था साउथ डायरेक्शन में मुड़ती हुई नजर आ रही थी साउथ मतलब ये रास्ता क्रॉस रोड से लेफ्ट टर्न लेने पर नजर आ रहा था और यह रास्ता सीधे लैंडिंग आइलैंड के सबसे बड़े पोर्ट की तरफ जा रहा था। आज दिन में जब विक्रांत और स्वाति शॉपिंग स्ट्रीट पर नैना को सर्च कर रहे थे तो इन लोगों को पोर्ट जाने का टाइम नहीं मिल पाया था ऐसे में उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उस डायरेक्शन में कितनी दूर जाने के बाद पोर्ट आने वाला था और ना ही उन्हें ये खबर थी कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आगे और कितने मोड़ पड़ते हैं। अब तो ऐसा लग रहा अगर वो पोर्ट की तरफ गई है तो फिर उसका पता लगाना नामुमकिन ही है विक्रांत इस वक्त काफी कन्फ्यूज था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना यहाँ पर कर क्या रही थी पहले वो स्ट्रीट पर नजर आई फिर उसके बाद वो आइलैंड के जंगल की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी और फिर, फिर विक्रांत काफी देर तक अलग, अलग अलग एंगल से इस बारे में सोचता रहा और आखिर में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा की नैना अब ये आईलैंड छोड़कर जा चुकी है विक्रांत काफी देर तक सोचता रहा वो बार बार वीडियो को रिप्ले करके नैना के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहा उस दिन के वीडियो में नैना जहां जहां नजर आई थी उसे विक्रांत ने ध्यान से देखने के बाद पुराने भी देखना शुरू कर दिया वो उस स्ट्रीट के पिछले वीडियोज को देखकर उसमें नैना को ढूंढने की कोशिश करता रहा दरअसल वो इन वीडियोज को देख एग्जैक्ट उस टाइम को जानने की कोशिश कर रहा था जब नैना लैंडिंग आईलैंड पर आई हुई थी वो जानना चाहता था कि लैंडिंग आइलैंड पर आने के बाद नैना ने सबसे पहले क्या किया था वो यहाँ स्ट्रीट पर पहली बार कब आई थी उस वक्त उसकी एक्टिविटी कैसी थी उसके चेहरे का हावभाव कैसा था उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे लेकिन काफी देर तक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद भी विक्रांत को नैना का पुराना फुटेज नहीं मिला उसने काफी ध्यान लगाते हुए सारे वीडियोज फुटेज को चेक किया लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ फुटेज देखते देखते रात के दो बज चुके थे और विक्रांत अब काफी थक चुका था नींद के मारे उसकी पलकें झपकी जा रही थी आखिर में जब उससे बैठे बैठे नहीं रहा गया तो फिर उसने लैपटॉप एक साइड में रख दिया और तुरंत आंख बंद करके लेट गया जैसे विक्रांत लैपटॉप ऑफ करके लेटा था तुरंत ही उसे अदृश्य शक्ति का संदेश प्राप्त हो गया उसका आज का टास्क खत्म हो चुका था विक्रांत को आज अपने काम में ज्यादा सफलता नहीं मिली थी ऐसे में उसे यही उम्मीद थी आज उसे बहुत कम सक्सेस रेट मिलने वाला है लेकिन जब अदृश्य शक्ति ने उसे टास्क का सक्सेस रेट बताया फिर तो वो बिल्कुल अब सक्सेस रेट अच्छा था तो इसका मतलब यह था की आज उसे डिवाइस भी अच्छी मिलने वाली थी विक्रांत ने तुरंत ही टूल बार को चेक किया वहां पर उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से इनविजल डिस्क मशीन गिफ्ट की गई थी इस डिवाइस की मदद से विक्रांत कुछ देर के लिए अपना रूप बदल सकता था वाकई में यह टूल बहुत काम का था और विक्रांत इसे पाकर बहुत खुश भी था इससे पहले विक्रांत को सर्विलांस काउंटर डिवाइस मिल चुकी थी एक अदृश्य ग्लब मिल चुका था और अब उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से ये वेश बदलने वाला टूल दिया गया था विक्रांत कन्फ्यूज था आखिर अदृश्य शक्ति उसे करवाना क्या चाहती थी इस तरह के टूल देने के पीछे की आखिर क्या वजह हो सकती है थोड़ा था इसके साथ ही वो अदृश्य शक्ति के बिहेवियर से थोड़ा खुश भी था उसे ऐसा फील हो रहा था कि न्यूजीलैंड आने के बाद अदृश्य शक्ति कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है अजीब गरीब सक्सेस रेट दे रही है और उसके साथ ही अजीबोगरीब टूल भी दे रही है विकांत मनी मन भगवान मना रहा था की हे भगवान बस किसी तरह से अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे, दे किसी तरह मुझे ये नैना मिलवा दे इसी प्रार्थना के साथ विक्रांत ने अपने अगले दिन के कोडवर्ड को जानने के लिए अपने माइंड में टैप कर दिया वो मन ही मन मना रहा था कि कि बस के इसी तरह उसे अगले दिन के लिए भी पानी कोडवर्ड मिल जाए उसके बाद तो यकीन हो जाएगा कि वो नैना की तलाश सही दिशा में कर रहा है विक्रांत ने जैसे ही माइंड में टैप किया तुरंत ही वहाँ पर दो कोडवर्ड बनकर सामने नजर आये अगले दिन का कोडवर्ड था पानी और तूफान